महाभारत शांति पर्व नव नवति दमो सूर वीरों को स्वर्ग और कायरों को नरक की प्राप्ति के विषय में मिथिलेश्वर जनक का इतिहास भिष्म अुदातीम मम इतिहासं प्रतर्दन हो मैथिलस्य संग्रामम् यत्रचक्रतु। कहते हैं राजन इसी विषय में विज्ञ पुरुष उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जिससे यह पता चलता है कि किसी समय राजा प्रतरदन तथा मिथलेश्वर जनक ने परस्पर संग्राम किया था यज्ञो संग्रामे जनको मैथिलो यथा मिथिलापति जनक ने रणभूमि में अपने योद्धाओं को जिस प्रकार उत्साहित किया था वह सुनो जनको मैथिलो राजा महात्मा सर्वत योधान स्वाद स्वर्गम नरक में बचा मिथिला के राजा जनक बड़ी महात्मा और संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता थे उन्होंने अपने योद्धाओं को योग बल से स्वर्ग और नरक का प्रत्यक्ष दर्शन कराया और इस प्रकार कहा अभिरोम में लोकाभागंधर्व तो कन्या सर्व का मधोक्षया देखो ये जो तेजस्वी लोक दृष्टिगोचर हो रहे हैं ये निर्भय होकर युद्ध करने वाले वीरों को प्राप्त होते हैं ये अविनाशी लोग असंख्य गंधर्व कन्याओं अर्थात अप्सराओं से भरे हुए हैं और संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं इमे नाम नरका प्रत्युपस्थिता अकीर् शाश्वते अनंतरम और देखो ये जो तुम्हारे सामने नरक उपस्थित हुए है युद्ध में पीठ दिखाकर भागने वालों को मिलते हैं साथ ही इस जगत में उनकी सदा रहने वाली अपकीर्ति फैल जाती है अतः अब तुम लोगों को विजय के लिए प्रयत्न करना चाहिए ताम दृष्टारिजय भूत संग बुद्ध यर क्या प्रतिष्ठस् उन स्वर्ग और नरक दोनों प्रकार के लोगों का दर्शन करके तुम लोग युद्ध में प्राण विसर्जन के लिए दृढ़ निश्चय के साथ जट जाओ और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो जिसकी कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं है उस नरक के न हो त्याग मूल सूरा स्वर्ग द्वारा पति योधा पर पुरंजय अजिय शत्रु नरेस्वर तस्मात्मता नित सातव्यम रणमूर्धनि सूरवीरो को जो सर्वोत्तम स्वर्ग लोक का द्वार प्राप्त होता है उसमें उनका त्याग ही मूल कारण है शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले राजा जनक के ऐसा कहने पर उन योद्धाओं ने रणभूमि में अपने महाराज का हर्ष बढ़ाते हुए उनके शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली अतः वीर को सदा युद्ध के मुहानी पर डटे रहना चाहिए गजानाम रथिनो सा दिना मंतरे स्थाप्यम पादातम अपी दंशित के बीच में रथियों को खड़ा करें रथियों के पीछे घुड़सवारों की सेना रखे और उनके बीच में कवच एवं अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित पैदलों की सेना खड़ी करे या एवं राजा स नित्यम जयते दिषह तस्माद विधात नित्य में युधि ठिरा जो राजा अपनी सेना का इस प्रकार व्यू बनाता है वह सदा शत्रुओं पर विजय पाता है अतः युधि तुम्हें भी सदा इसी प्रकार व्यू रचना करनी चाहिए सर्वे सुयुद्धेनातिम्य वह क्षोभ ये कांडी सागरम मकर यथा सभी क्षत्रिय उत्तम युद्ध के द्वारा स्वर्गलोक प्राप्त करने की इच्छा करते हैं अतः जैसे मकर समुद्र में क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं उसी प्रकार वे अत्यंत कुपित हो शत्रुओं की सेनाओं में हलचल मचा देते हैं हर्ष ये व्यवस्था परस्पर जिताम चूमि रक्षेत भगना अनुसार ये यदि अपने सैनिक विषादग्रस्त या शिथिल हो रहे हो तो उनका पूर्व व्यू बनाकर उन्हें परस्पर स्थापित करें और उन समस्त योद्धाओं का हर्ष एवं उत्साह बढ़ावे जो भूमि जीत ली गई हो उसकी रक्षा करे परंतु शत्रुओं के जो सैनिक पराजित होकर भाग रहे हों उनका बहुत दूर तक पीछा नहीं करना चाहिए नाम निराशा जीवित वेग सुस हो राजन तस्मा नाट्य अनुसार ये जो जीवन से निराश होकर पुनः युद्ध के लिए लौट पड़ते हैं उनका वेग अत्यंत दुस्सह होता है अतः भागते के पीछे अधिक नहीं पड़ना चाहिए नहीं सूरा प्रद्रवतो तस्मात् अनुसार न सुर जोर जोर से भागते हुए योद्धाओं पर प्रहार करना नहीं चाहते हैं। अतः पलायन करने वाले सैनिकों का अधिक दूर तक पीछा नहीं करना चाहिए चराणाम अचरा हन्नम अदृष्टा दृष्टिअन अन्नम सूर से का तरा चलने वाले प्राणियों के अन्न है स्थावर दांत वाले जीवों के अन्न है बिना दांत के प्राणी प्यासों का अन्न है पानी और सूरवीरों के अन्न है कायर समान दर्पाणि पादा पराभवं भी भी अतो वीरों और कायरों के पेट पीठ हाथ और पैर समान ही होते हैं तो भी कायर पुरुष जगत में अपमान को प्राप्त होते हैं अतः भय से आतुर हुए मनुष्य हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम करते हुए सदा सूरवीरों की शरण में आते हैं पुत्र सूरह जैसे पुत्र सदा पिता पर अवलंबित होता है उसी प्रकार यह सारा जगत सूर्यीर की भुजाओं पर ही टिका हुआ है इसलिए सभी अवस्थाओं में वीर पुरुष सम्मान पाने नहीं के योग्य है न ही शौर्यात परम किंचित्रोके सुद्य सूर सर्व पलाजति सर्व सूर्य प्रतिष्ठित तीनों लोगों में सूर्यवीरता से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है सूर्यीर सबका पालन करता है और सारा जगत उसी के आधार पर टिका हुआ है इस श्री महाभारत शांति परवि राजधर्मान शासन परवड़ी बिजगी सम्मान प्रत्ययी नवनवती तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राज राजधर्मानुशासन पर्व में विजयाभिलाषी राजा का बर्ताव विषयक निन्यानवेवा अध्याय पूरा हुआ